स्वप्न तो देखते हो तो बड़ा विशाल दिखता है लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है उसके आगे वो तिनखे गिनाई भी नहीं नजर ऐसी जगह कितनी बार बन बन के नाच हो लेकिन जिसकी सत्ता से रात को सपना बनता है उस सत्ता का पता नहीं होता उसलिए सपने का जगत बड़ा लगता है और सत्ता नहीं बाजती तो सत्ता का ख्याल आ जाए तो ऐसी जगह तो रोज मन बन के चले जाते स्वप्न में ऐसे ही चेतन सत्ता के आधी हुई जगत कुछ भी नहीं है के अंदर बैठे हैं अंधेरे में तो पर्दे का जगत बहुत बड़ा लगता है बाहर आ जाओ तो वो सिनेमा क्या होता है फेहर क्या होता है उसके पर्दे पर चलचित्र क्या कीमत रखते हैं? सिनेमा थिएटर में देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया दिखेगा एक पर्दे पे आकाश में आ जाओ गगन मंडल में जहाज में मुसाफिर करो दो थिएटर इतना लगेगा एक एंट हम देखते हैं जहाज में जब जाते ना तो मकान देखते आ जाती नाव लेकर गए डैम पर दो घंटे चालीस मिनट लगे पानी का बहाव भी था मेरा परिश्रम भी हुआ जहाज में यहां से बैठे बॉम्बे जा रहे थे जहाज उठा तो नजर पड़े भी नहीं छोड़ उ हल्के साधन भी बड़ा लगता दूर लगता बढ़िया साधन से देखो तो जरा सा ऊपर डैम वासना डेम यहां से 16 17 किलोमीटर ऐसे अपने आत्म विचार में देखो तो जगत अधिक कुछ बात है समाधि में देखो तो जगत का कोई दंड नहीं जब मक्षता से देखते हैं मोह ममता से देखते हैं तो तेरा मेरा बड़ा लंबा छोड़ा लगता है जब ईश्वर को देखते हैं आत्मा को देखते हैं उसकी सता को देखते हैं तो कुछ नहीं इनके गिनाई बड़े बड़े सम्राटों ने राज छोड़ दिया उस आत्मा राज को पाने करे लोग बोलते बड़ा राज था लेकिन उनको जो आत्मा राज मिला उसके आगे हाँ वो राज कुछ नहीं एकांतवास मौन प्राणायाम नियम और उत्साह कईयों को अच्छी जगह मिलती है पवित्र जगह मिलती है जहा महान बनने की संभावना है, वहां भी वैसे ही रह जाते कई तो प्रतिकूलता में भी महान बन लेते तो जब तक रुचि नहीं होती परमात्मा में तब तक अनुकूलता मिल जाती तो भी आदमी उपयोग नहीं कर सकते तो पहली शर्त है कि रुचि होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति की रुचि होना चाहिए परमात्मा के राज्य में पहुंचने की रुचि होनी चाहिए रुचि गोपी चंद की थी तो गुरु ने डांटा फटकारा धिकार दिया तो भी गोपीचंद डाया रुचि नहीं है तो गुरु पुरस्कार थे तो भी हम लोग भाग जाते पद में रुचि होना चाहिए अविवेक के आदमी को संसार में रहस आता है और परम विवेक के आदमी को परमात्मा शांति में आता है। नियमित जाप और प्राणायाम करें भले एक घंटा आधा घंटा ही निश्चित आसन पर बैठ, निश्चित समय पर बुद्धि सात्विक हो जाएगी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 इसलिए ओम करते उस पत्ती को काट दिया जाता है फिर एडजस्ट हो जाती है फिर काट दो गैप जाती है उस पत्ती की खाली जगह मर जाती है खाली जगह जो है ब्रह्म है बिना विचारों की जो जगह है निद्रा ना ब्रह्म है सिर्फ निंद्रा न हो तंद्रा ना हो जागृत ना हो निद्रा भी ना हो जागृत भी ना हो सपना भी न हो तंद्रा भी ना हो लाय स्वाद मनोराज भी बाकी की जो अवस्था है वो महम्मत है अपने उस यार को सब तो मिलने के सिवा किसी से मिलोगे तो बिछड़ जाओगे अपने आप को खोजे बिना और किसी को खोजोगे तो विश्व होगा इसलिए अपने को खोजोगे तुम कौन सा है आखिर कहाँ जाओगे खोजते खोजते पता चल कर आत्मा ये नहीं तो छोड़ जाएंगे जल जाएगा नहीं जल जाएगा तो दन कहा जाएगा मिलकर <laughs> कहा जाएंगे दिनों के रास्तों को रोको बाबा बहुत हो तो गया तब तक तो गटर में घूमोगे अब आत्मरूपी शिखर पर चढ़ो ग फिसलना सुगम होता है शिखर पर चढ़ना जरा कठिन होता है लेकिन शिखर का अपना सौंदर्य है अपनी हवाएं हैं अपनी खशुआ है अपनी विशाल दृष्टि है, है। में तो विशाल दृष्टि वाला भी कुंठित हो जाता है दुर्जन का संग करता है तो सज्जन भी दुर्जन हो जाता है इंद्रियों बड़ी दुर्जन है इंद्रियों के भोग में जितना अधिक पड़ेगा उतना बुद्धि कुंठित तो तो हो जाएगी मन विकसित हो जाएगी आत्मा के शिकार पर जितना भी चाहेगा उतना बुद्धि विशाल हो जाए मन प्रसन्न हो जाए प्रभु के गीत गूंजने लगेगा फिर तो तुम प्रभु हो जाओगे प्रभु के गीत और तुम दूर न रहोगे तुम्हारे गीत प्रभु के गीत होंगे, प्रभु के गीत तुम्हारे गीत होंगे। तुम्हारे दिल दुखी सितार से प्रभु का स्वागत निकलेगा मूर्ख इंसान ना दिन तुम भटक रहा है तुने क्या खोया है क्या पाना है इस जगत से दो जो भटक रहा है तेरा खजाना तेरे पास है तो अपने खजाने की ओर देख हे ताल में मंजिलें। आये ताल में मंजिल मंजिल किधर देखता है दिल ही तेरी मं, मंजिल है तो दिल की ओर देख मंजिल के तालि सुख के तालि तो सुख किधर ढूंढता है तेरे दिल में सुख का दर्जा लहरा रहा है अपने दिल की ओर देख बाहर के आंख बंद कर भीतर की आंखों ऐटाज में मंजिले मंजिल की धर देखता है दिल ही तेरी मंजिल है तो अपने दिल की ओर देख मकान दुकान राज्य धान सारे बिगड़ जाए लेकिन दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए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 तुम्हारा नीर शांति और प्रेम अनंत चाहता है है से जो मन आन की सहमति देती है तो कीचड़ के तरफ जाता है और बुद्धि शुद्ध होती इनकार करती है मन को फटकार देती है सहयोग नहीं देती बुद्धि मन को सहयोग नहीं देती तो इंद्रियां बेचारी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 से शरीर में तो सारा चमड़ा है ही है फिर भी जीवा पर ही मिठास आती है जीवा होठो पर ही मिठास का स्वाद आता है मुँह में ही मिठास आती है तो है तो वहीं शर्म लेकिन वह मिठास को पकड़ने का स्वाद को पकड़ने का खास लगा है वैसे ईश्वर तो है सर वे आपका आपके रोम रोम में ईश्वर जितना है हृदय में है जब शुद्ध हृदय होता है वह तो उसका अनुभव होता है जैसे मुँह खुलता है तब तो मिठास का अनुभव होता है ऐसे अशुद्ध रूपी कंकड़ पत्थर हट जाते हैं अशुद्ध रूपी पर्दा हट जाता है तो आत्मानंद का स्वाद आता है और अपने को दे मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है जगत को सत्य मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है लोगों से मेरे सुख मिलेगा ये में बड़े में बड़ी अशुद्धि है नालायके अज्ञान है मन का लोगों में सुख बुद्धि जगत में सत्य बुद्धि देह में अहम बुद्धि के अशुद्धि के कारण है आत्मा में अहम बुद्धि जगत में मिथ्या बुद्धि और मौगो में तिरक्त का बुद्धि ये शुभ के लक्षण हो यदि गहराई से चिंतन करो ना तो आपको लगेगा कि जगत स्वप्न है और व्यर्थ है जैसे रात्रि का स्वप्न चालू स्वप्न उस समय सत्य भाषा है जगने पर मिथ्या हो जाता है ऐसे ही ज्ञान की आंख से जगोगे तो जगत मिथ्या हो जाएगा थोड़ा ही विवेक करो तो भी मिथ्या जिसका है बचपन मिथ्या जवानी मिथ्या बीत गई कल की बात आज गई सपने के हो गई नदी पर्वत नाले जंगल जान बस्तियां थी वहां उजाड़ हो गया उजाड़ थे वहाँ बस्तियां हैं जहाँ खडे थे निखर आते हैं जहाँ पर्वत थे वहाँ समुद्र लहरा है चांद सफर में सितारे सफर में दरिया सफर में दरिया के किनारे सफर में हम सफर में तुम सफर में कई साधक ये सारा जा सफर में है सपने का चित्र कैसे एक जैसा रह सकता है यह ऐसे देखो सब सफर में सब बदल गया बदलता जा रहा है कहीं बस्तियां हो गई कहीं सड़कें हो गई और कहीं सड़कें औजार हो गई रोज प्रतिपल, प्रति सेकंड सब बदला जा रहा है तुम्हारे शरीर से कल बदले जा रहे हैं। सत्य तो वो है जो कभी नहीं बदलता देखे तो भी जगत मिथ्या दिखता है लोगी के आंख का प्याला कभी नहीं भरता इस मिथ्या जगत के सुख नहीं अपने को खो डालता है और कल्पना वाली भी कल्पना का भी अंत नहीं आता इस ईश्वर करके भटकता रहता है बिना नाम के नामी को खोज रहा है ईश्वर के ईश्वर को जाने, भगवान भगवान कह रहे हैं भगवान क्या होता है बस भगवान ऐसे हाथ होते होते है कल्पना कर ली भगवान का अर्थ है गौ जो भरण पोषण की सत्ता दे रहा है गौ माना गमना अगमन क्या जो नियंत्रण कर रहा है तुम्हारे भीतर व्यस्त समझती में वना वाणी का जो अधिष्ठाता है वैस्त्री मध्यमा पशंती और पड़ा इन चारों वाणियों का जो आधार है तुम है तुम वैस्त्री उसकी सत्ता के बिना नहीं बोल सकते मध्यमा उसकी सत्ता के बिना नहीं बोल सकते पशंती और परा भी उसकी सत्ता के बिना बोल और देख नहीं सकते तो तुम दृष्टा हो इन चार वाणियों का वाणियों के अधिष्ठान आधार और दृष्टा तुम हो जो का आधार और दृष्टा है वो भगवान शब्द के अवकार का अधिष्ठान इशारा है न माना ये सब नीति नीति करने पर भी जो अवशेष रह जाए आंख ने जो देखा वो कुछ नहीं मिथ्या है कान ने जो सुना है वो मिथ्या है जीव ने जो चखा मिथ्या है मन ने जो सोचा वो मिथ्या है बुद्धि ने जो कुछ जगत के बारे में विचार किया सब मिथ्या है ना ना ना, बुद्धि भी हटा दो बुद्धि भी कुछ नहीं मन भी कुछ नहीं जगत भी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करते करते बाकी जो रह जाए ना ना ना ना वही भगवान है भव माना भरण पोषण की सत्ता देने वाला गमाना गमना गमन का आधिष्ठान न माना मन वाणी का आधार न मना नीति नीति करने पर जो जाता है इसका नाम भगवान है वो बताओ भगवान तुम्हारे से कितना दूर है तुम्हारे शरीर को भरण पोषण की सत्ता माता के शरीर को बच्चे के भरण पोषण की शक्ति तुम किसी का भरण पोषण कर रहे हो तो किसकी सत्ता से कर रहे हो? आपकी सत्ता से पैरों की सत्ता से नहीं मन लगता है तब मन को क्या अपनी निजी सकता है ना बुद्धि का योग देती है तब बुद्धि को क्या अपनी सत्ता है कि नहीं वो जो भरण करने की सत्ता दे रहे हैं भगवान उसी से तुम बच्चों का भरण कर सकते हो अपने शरीर का भरण कर रहे हो मन और बुद्धि का भी उसी की सत्ता से भरण पोषण हो रहा है यह है भगवान सन्तुका का अर्थ और भगवान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 सच कुछ सब जगह वो है परमात्मा है व्यापक है हरी व्यापक सर्वत्र लेकिन तुमको इस चैतन्य में प्रेम होगा तो प्रगट होगा अग्नि तो में पूरी भरी हुई है जहाँ से प्रगट होती है वहा उसकी विशेषता दिखती है भगवान मन जल में रहता है लेकिन अप्रगट है सामान्य रूपी है उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिलता लकड़ी में अग्नि है लेकिन सामान्य रूप से है जो प्रगट होती है तो उसका प्रकाश और तेज मिलता है ऐसे तुम सामान्य रूप में तो हो चेतन भगवान हो लेकिन पता नहीं इसलिए लाभ नहीं उठा पाते पता चल रहा है कि आज तक जिसको दूर मान रहे थे पता नहीं चल रहा था तो ईश्वर ईश्वर रहे मेरा नाम ही वही था मेरा नाम ही वो था पता नहीं चला तो समझ रहे ईश्वर है, है कहीं हमसे दूर है जब आप खो तो पता चलेगा कि मेरा ही नाम ईश्वर था ये आपा बाहर का आरोपी था सुन सुन कर माना था मैं करसन नहीं हूँ मैं जमदादा हूँ मैं मफतला हूँ मैं आशाराम हूँ मैं केवल राम हूँ केवल, केवल राम तो हो लेकिन इस शरीर को लेकर नहीं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 <laughs> देह तो परिश्रम से प्राप्त हुआ माता पिता के चालीस दिन के परिश्रम तुम्हारे खाने पीने के जीने के परिश्रम तो देह का नाम मोफत लाल रख दिया सब कुछ तो तुम ही लाल हो और सहज में प्राप्त तो हो मोफत में मैंने से जो मिले वो माया है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 जो बेकूफी भर रखी है जन्मों की उसको हटाने के लिए मेहनत है ईश्वर को पाने के लिए तिनका भर उठाने की भी मेहनत नहीं वशिष्ठ कहते हैं राम जी फूल पत्ते और ताँस तोड़ने में परिश्रम है फूल के मर्दन में मर्दन करने में भी परिश्रम है आश्रम कहते हैं कि चाय का कप बना हुआ रकेबी में उलटना भी कोई परिश्रम है कप को उठा कर से बाहर रखना भी कोई परिश्रम है अरे निदान औरतों के चाय का घूट भरना भी कोई परिश्रम है क्योंकि चाहे चाहे रे कभी चाहिए बनाने वाला चाहिए हाथ में आनी चाहिए तो तुम्हारा मुंह झुकना चाहिए कभी तुम्हारी और आना चाहिए तब तो एक घूट बढ़ पाते थे उसमें इतना भी नहीं कि अगर तुम्हारी नादानी छूट जाए तो बस वही वो है हिंदू हिंदू को ईसाई को पारसी को पटेल को मनुष्य देखना हो तो कितनी देर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 ईश्वर के पास आने के लिए परिश्रम नहीं है ईश्वर से जितने दूर चले गए हैं ख़यालों से उन खयालों को हटाने के लिए परिश्रम मैंने क्या वैसा अंधा भी नहीं कर सकता है मैं कभी तो आंधड़ोपण नहीं करे हो घर मोई बैठो तो घर दर बंदगी का था कसूर बंदा मुझे बना दिया मैं खुद से था बेखबर कभी तो सर झुका दिया वो थे न मुझसे दूर मैं उनसे दूर था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 अष्टाकर किसी मूर्ख के आगे बोलते तो गीता न पैदा होती लेकिन जनक के आगे गीत गाए हैं, इसलिए गीता का जन्म हो गया वशिष्ट जैसे कोई देहात्म आदि के सामने बोलते तो शायद योग वशिष्ट जैसे पवित्र ग्रंथ का निर्माण न होता लेकिन पूर्ण अधिकारी है मर्यादा पुरुषोत्तुम रघु चंद्रमा शिष्य में जो लक्षण चाहिए वो सब तुम है त्याग है इंद्रिय संयम है सरलता है नम्रता है विवेक है वैराग्य है सच संपत्ति और मोक्ष की साधक में जो लक्षण वो है और गुरु में जो लक्षण वो मुझ में है मैं भी परम गुरु हूँ मुझे अपना स्वरूप हस्त हस्तमल लकव भाजता है मेरी सदा स्वरूप में निष्ठा है निष्ठा नहीं।, नहीं दे में ममता नहीं देह हम नहीं इसलिए राम जी काम बन जाएगा और बन गया राम कहते हैं कि भगवान अब मानो दूसरा ही अशिष्ठ हूँ मुझे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी शोक संयुक्त मानसता है मैं इतना आनंद का दरिया हो गया हूँ ब्रह्मा का सुख क्या होता है विष्णु जी का पद क्या होता है विष्णु तक का तो मेरा ही स्वरूप है लेकिन विष्णु का पद क्या होता है शिव का पद क्या होता है वे तो एक, -एक गुण के माया के अधिष्ठाता है लेकिन माया जिससे फुर्ती वो मैं स्वयं महेश्वर हूँ क्या मजे की खबर है वाह वाह क्या शुभ समाचार है ओम ओम ओम, ओम। आदाथार बेड़ा थार पंखा हाँकते रहो सती को राजी करते रहो लेकिन सती तो तुम्हारे आत्मा है उसको राजी कर लिया न तो ऊँच पर बैठने वाले देवी और गधे दे पर बैठने वाले देवी और हंस में बैठने वाले और वाहनों पर बैठने वाले देविया तुमको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है परम परम की परम प्रसन्न परम आनंद और वो तुम्हारे स्वरूप की सत्ता से ही तो देविया हो भाषती है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 वो कोई दिल है वो तो धोकली है अपने में अपने आत्मा में अपने चैतन्य होने में तुम्हें शक हो रहा है अच्छा तुम चैतन्य नहीं हो तो क्या हो जड़ हो जड़ को पता है मैं जड़ हू नहीं कि मैं मनुष्य हूं कहा है कि बाबू ये जो दिख रहा है बाबा वो मैं हूं जो देख रहा है उसको पता है वो मैं हूं जो देख रहा है उसको पता है मैं नहीं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 ऋषियों का अनुभव कितना तुम्हारे अनुभव के साथ जुड़ा है तुम्हारा अनुभव और जो जिनका अपने स्वरूप में अहं प्रत्येक हैं, उनके अनुभव में कितना दूरी है खोजो। जब ऋषि का वचन आपका वचन हो जाए ऋषि का अनुभव आपका अनुभव हो जाए ईश्वर का अनुभव आपका अनुभव हो जाएगा तो आपको पता चलेगा की आज दिन तक जख मारे थे संसार में आज दिन की, आज दिन तक जो भी समझा सोचा सुना देखा है सब लोग को भी